महाभारत आदि पर्व अध्याय एक यदा स्रोषम स्नातका सहस्रै अन्वागत धर्मराज वनस्थम भिक्षा भुजा ब्राह्मणा महात्म तदा नाससेजया संजय जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं संजय तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया यदा स्रोषम अर्जुनम देवदेव किरात रूपम त्र्यंबकोष्युद्धे अवाप्तव पाशुपतम महास्त्र विजयाय संजय संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधधारी देवदेव त्रिरोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है तभी मेरी आशा निराशा में प्रणित हो गई यदा श्रो संवनवासेतुपाथन तो समागता महर्षि भी पुराण उपास्यमान समण जात संख्या तदा नशा नशंस विजयाय संजय यदा श्रोषम त्रिदिवस धनंजयम सक्रां साक्षा दिव्यमस्त्र अध्यसंधम तदा नाससेजय जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधार्थे और उनसे मिलते हैं उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है संजय तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था जब मैंने सुना कि सत्यसंद धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधिपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है संजय तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही यदा स्रोषम काल केतस्ते पौलोम आरो वरदाना चीपता देवैया निर्जिता चार्जुन तदा न संस विजया संजय जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर काल केय तथा पौलोम नाम के असुरों को जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की यदा स्रोसम असुराणाम वधार थे किरीटनम जानतमित्रकर्षण कृता चाप्यागतम शक्रलोकात तदा नास थे विजया संजय मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं संजय तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं यदा स्रोस तीर्थयात्रा प्रवृत्तम पांडवसिम लोमशेन तस्मा स्रोसे तर्जुन सातलाभम तदा नाससे विजया संजय यदावस वयश्रवण साधतम भीमांस पार्थ तस्म देशे मानुषाणाम गम्भे तदा नाससेजया संजय जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमस जी के साथ यात्रा कर रहे हैं और लोमस जी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु अर्थात दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है संजय तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए संजय तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी यदाश्रोसम घोष यात्रागता बंधम गंधर्वयक्षण शेषाम सुताम कर्ण बुद्धौरताम तदा ना संजयाय संजय जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया संजय तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा समागतम जय सुत संजय जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्टि से मिले और युधिष्ठिर उनके द्वारा किए गए गुढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। यदा मेंसत पांडवे विराट राष्ट्र कृष्ण याच तदाना सं विजया संजय संजय विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पाँचों पांडव निवास कर रहे थे परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके जब मैंने यह बात सुनी मुझे यह निश्चय हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है यदा स्रम की चका वरिष्ठम निशूदितम भ्रातृ सतन साधम द्रौपद्यथम भीमसेने शखे तदा न संजयादा वरिष्ठ नयी कर भगना वसता महात्मना तदा न संसे विजया ज संजय।, संजय।, संजय जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीर्चकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके सौ भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई थी संजय जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहाँ थे मार भगाया तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही यदा सत्यताय चाजुन प्रत्यनाथे तदा न संसे विजयाय संजय जिस दिन मैंने यह बात सुनी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ समर्पित कर दिया परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया संजय उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था यदाश्रोत निर्जित सब्राजित स्वजना प्रच्युत औक्षण ही सप्त युधिष्ठि तदा नाससे विजया संजय संजय युधिष्ठिर जुए में पराजित हैं निर्धन हैं घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास सात औक्षणी सेना एकत्र हो चुकी है तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया यदा श्रोसम माधवम वासुदेवम सर्वात्मना पांडवार्थे निविष्टम यसे माम गाम विक्रम बेहकबाहू तदा संजया संजय वामनावतार के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई बताई जाती है वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं जब यह बात मैंने सुनी संजय तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही यदा सौ सुंदर नारायण तो कृष्णार्जुनौ वो नारद से अहम दृष्टा ब्रह्म लोकेग तदा नाससे विजयाय संजय जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्रीकृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा लोकहिताय कृष्णम समार्थनम समार्थिनम ओपयातम समम कुरुआरमृत त्यतम तदा ना से विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडव में शांति संधि करवाना चाहते हैं परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही यदा स कर्ण दुर्योधनाभ्याम बुद्धिम कृताम निग्रहे केशवश्य तम चात्मा बहुधा दर्शयानम तदा नाससे विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्रीकृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया तभी से मैंने विजय आशा त्याग दी थी यदा स्रोस देवे प्रयाते रथ से कामग्रतमान आर्ता प्रथाम सात्ता के तदा नास विजया संजय जब मैंने सुना यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आरती वेदना प्रकट करने लगी तब श्री कृष्ण ने उसे भरी भांति सांत्वना दी संजय तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा सोसम मंत्र वासुदेव तथा भीष्म शांत नवम चारद्वाज चाशिषाण तदा नाससे विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि श्रीकृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रही यदा शोषम कर्ण उवाच भीस्म ना हम जो से युद्ध माने हित्वा से अपचक्राम चापी तदा नासम से विजयाय संजय जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लडूंगा इतना ही नहीं वह सेना को छोड़कर हट गया संजय तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रह गई यदा तथा तदा देवा समागता संजये। जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा कसम लेना रथोपस्थे वही कृष्णम लोका नाम शरीरे तदा नाससे विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे हैं थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई जदा स्रोसम भीषणम निघन आ जायुतम रथा नया कश्चि बद्य तो ख्यात रूप तदा नास विजया संजय जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भी रणांगण में प्रतिदिन दस हजार रथियों का संहार कर रहे हैं परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है संजय तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदाचाप गेन संख्य स्वयं मृत्यु विहितं धार्मिक त्डवे या प्रहेस्टा तदा ना सं विजयाजय जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीस्म ने युद्धभूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया संजय तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही यदा स्रोसम भीष्मत्यंत शूरम हतम पार्थे नावे स्व प्रदिष्यम शिखंडीनम पुहत स्थापय तदा नास विजया संजय जब मैंने चुना के अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्धभूमि में गिरा दिया संजय तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई यदा सरतल पे शयानम वृद्धम वीरम साधित चित्रपुख भीषम्प्ला सोम का नल्पेश तदा नास विजया संजय जब मैंने सुना कि हमारे वृद्धवीर भिस्मतामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से छत विक्षत शरीर हो सरसैया पर शयन कर रहे हैं संजय तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती यदा सो संसान तन वे पानी आदितेनार्जुन न भूमि भिता तत्र तत्वीस्म तदा नशन से विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि शांतनुनंदन भीम पितामह ने सरसैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का वेदन भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी तब मैंने विजय की आशा त्याग दी यदा वायु चंद्र सूर्योच युक्त जयाय नृत्यवापदा तदा नासजय जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं संजय तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी यदा द्रोण ओ विविधान निदर्शयन समित्रोधी न पाण्डवाशेष तरा निहती तदा नास थे विजयाय संजय संजय हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं तब ने मैंने विजय की आशा त्याग दी यदा स्रोष चास्मदीयान महारथान व्यवस्थिता अर्जुन श्या काय नेतान अर्जुध तदा नाससे जयाज संजय संजय मेरे विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथीवीर सन सप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया यदा प्रविष्टम तदा संजय जशस्त्र भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्र व्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था परंतु सुभद्रानंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया जब यह बात मेरे कानों तक पहुँची तभी मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई यदाभिमनु परिवार्य बालम सर्वे हवा हृष्ट रूप महारथापा महारथाथम तदा सदा नाससेजया संजय संजय मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर कर हर्षित होने लगे जब यह बात मुझ तक पहुंची तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी यदा अभिमन्युम निहत्य हर्षान मूढ़ान क्रोश तो क्रोधादुक्त सैंधवे चार्जु जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण को लाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है संजय तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा स्रोषम सैंधवा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाताम तद्वधायाजुने दत्याम तृणाम शत्रुमध्य चतेद तदाशन से विजयाय संजय जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रस को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी संजय तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई धनंजय मुक्ता हयान पाए स्थान तो वाशुदेव प्रयातम तदा नाससेजया संजय युद्ध मुख धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे स्वयं श्री कृष्ण उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें ज्योत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए जब मैंने यह बात सुनी संजय तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई यदा सो संवाहे स्वेश रथोपस्थितिष्ठता पांडवे न सर्वान्योधान वारिता अर्जुन न तदा नास संजय जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया मैंने जिस समय यह बात सुनी संजय उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा स्रोष् नाग बले सुदुख सहम द्रोणानेक युधानम प्रमथ्य या तम वाष्णे यष्ण पार्थौ तदा न संसे विजयाय संजय जब मैंने सुना कि विष्णुवंशावतंश युविधान सातिकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी तितर वितर और तहस नहस कर दिया तथा तो श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए संजय तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई यदा सो संकर्णमा साध्य भीमं धनुष विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे से फंस गए हैं परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा तो भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले संजय तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया यदा द्रोण कृतवर्मा कृप्च करण द्रोणे मद्राज्य सूर अमर से धव बमान तदालासंे विजयाजय जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य कृतवर्मा कृपाचार्य कर्ण और अस्वस्थामा तथा वीर शर्द ने भी सिंधु राज्य का वध सह लिया प्रतिकार नहीं किया संजय तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा सव संता दिव्याता घटोत्कचे राक्षसे घोर रूपे तदा ना सं विजयाय संजय संजय देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था परंतु मायापति श्रीकृष्ण ने भयंकर लाक्षत घटोत्कथ पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया जिस समय यह बात मैंने सुनी उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई यदा श्रो संकर्ण घटोत्कचाभ्या युद्धे मुक्ताे न शक्ति यद्य सम्य साची तदा न संसे विजयाय संजय जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था संजय तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा श्रव समोणमाचार्यकम धृष्टुमले ना व्यतिक्रम्य धर्मम रथोपस्थे प्रायगतम विशस्त तदा न संसे विजया संजय संजय जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्र्धि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्ट दुम धर्म धर्मयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी यदा स्रोथम द्रोणिना द्वैरथस्थम माद्री सुतम नकुल लोक मध्ये तमम युद्धे मंडलेम तदा नासन से विजयाय संजय जब मैंने सुना कि अस्वस्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्रीनंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं संजय तब मुझे जीत की आशा न रही यदा द्रोण निहते द्रोण नारायण दिव्यमस्त्र विकुवन्न नया मत गांडवाना तदा ना संथे संजय जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वस्थामा ने दिव्य नारायण नारायणास्त्र का प्रयोग किया परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका संजय तभी मेरा, मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई यदा स्रोषम भीमसेन पीतम रक्त भ्रातु दुस्साहन से निवारतम तदा नासन से विजयाय संजय जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुस्साहसन का रक्तपान किया परंतु वहाँ उपस्थित सत्पुरुषों से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया संजय तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई यदा कर्णम हतम पार्थे नवे स्वृथि तस्तृण विग्रहे देंगु तदा न संसे विजयाय संजय संजय वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणी कर्ण को प्रथापुत्र अर्जुन ने मार डाला तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई यदा अशोषम द्रोणपुत्रम चूरम दुस्साहसनमतवर्माण मुग्रम युधिष्ठिर धर्मराजम जयंत तदा नास विजयाय संजय जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिठिर द्रोणपुत्र अश्वस्थामा सूर्य दुस्साहसन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं संजय तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई यदा स्रोष निहतम भद्रराज रणेशूर धर्मराजे न सदा संग्र स्पर्धते जस्तु कृष्ण तदा न संथे विजयाज संजय संजय जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज धर्मराजधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्राज शल्य को मार डाला जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हांकने के संबंध में श्रीकृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था यदा सहसम कलह दूत मूलम माया बलम सोबल पांडवे हतम संग्रामे सहते वे न पापम तदा नाससे विजयाजय जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से पापी स्वप्नि को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया संजय तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई जदा श्रव सम शांतमेक शयानम हृदय गतमितरम भ दुर्योधनम विरथम भग्न शक्ति तदा से विजया संजय जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया तब सरोवर पर जाकर वहाँ का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया संजय जब मैंने यह संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा भी चली गई यदा स्रोस पांडवा सिमा गर्द देवासुदेवन साधम अमर्षण धर्षयतः सुत मे तदाना नाससे जयाज संजय जब मैंने सुना कि उसे सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी यदा सर्वस विविधान चित्र गदा युद्धे मंडल मिथ्याहतम वादेवस्थ बुद्ध्यादान से विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतृ बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा न रह गई यदा द्रौपदी सस्कर विजया संजय संजय जब मैंने सुना कि अस्वस्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं यदा स्रोथम भीमसेना अनुजाते नवस्थाम ना परमाश्रम प्रयुक्त क्रुद्धे नैसीकम अवधीत्ये न जय जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वस्थामा ने क्रोधपूर्वक शेख के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही यदा यदाशो सम स्वस्थ्युक्त न शांत अस्वस्थाम नामिरत्म चदत्म तदा न विजयाय विजयाजय जब मैंने सुना कि अश्वस्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अस्वस्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा संजय उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही यदा स्रवस द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराट्या वै पात्यमे महास्त्री दैपा केशो द्रोणपुत्र पर शाप शाप शोच्यापौत्रीना तथा बंधु पिंपितृभ्रतृभ दुष्क पांडवीज प्राप्त राज्यम सत्मस् जब मैंने सुना कि अश्वस्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया है तभी मेरी विजय की आशा तदा के लिए समाप्त हो गई इस समय गांधारी की दशा सोचनीय हो गई है क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया कष्टम युद्धे दश शेषा श्रुता मेन त्रयस्माक पांडवा जूनास राहताली तस् संग्राम भैरवे हाय कितने कष्ट की बात है मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल दस व्यक्ति बचे हैं मेरे पक्ष के तीन कृपाचार्य अश्वस्थामा और कृतवर्मा तथा पांडव पक्ष के साथ श्री कृष्ण सातिकी और पांचों पांडव क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में अठारह औक्षणी सेनाएं नष्ट हो गई तमस्पतिव विस्तीर्ण मोह आविशति वाम संज्ञानोपलभे सुत मरो यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ मेरा मन विफलता हो रहा है धृतराष्ट्रोथ लप्य बहु दुखित मूर्खित पुनरा स्वस्थ संजय वाक्यम अभ्रवीण कहते हैं धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए फिर होश में आकर कहने लगे धृतराष्ट्रवाचन संजय एवं गति प्राणाचत्मी छा मिमा चिशं झपे नपस्या फलम देवी तथा रे धित्राट ने कहा संजय युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता